राजयोग अवतरणिका मन को बाहरी विषय पर स्थिर करना अपेक्षाकृत सहज है मन स्वभावता बहिरमुखी है किंतु धर्म मनोविज्ञान अथवा दर्शन के विषय में ऐसा नहीं है यहाँ तो ज्ञाता और ज्ञेय विषयी और विषय एक ही है यहाँ प्रमेय विषय एक अंदर की वस्तु है मन ही यहाँ प्रमेय है मनस्तत्व का अन्वेषण करना ही यहाँ प्रयोजन है और मन ही मनस्तत्व के अन्वेषण का करता है हमें मालूम है कि मन की एक ऐसी शक्ति है जिससे वह अपने अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देख सकता है इसको अंत परिवेक्षण शक्ति कह सकते हैं मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ फिर साथ ही मैं मानो एक और व्यक्ति होकर बाहर खड़ा हूँ और जो कुछ कह रहा हूँ वह जान सुन रहा हूँ तुम एक ही समय काम और चिंतन दोनों कर रहे हो परंतु तुम्हारे मन का एक और अंश मानो बाहर खड़े होकर तुम जो कुछ चिंतन कर रहे हो उसे देख रहा है मन की समस्त शक्तियों को एकत्र करके मन पर ही उनका प्रयोग करना होगा जैसे सूर्य की तीक्षण किरणों के सामने घने अंधकार में स्थान भी अपने गुप्त तथ्य खोल देते हैं उसी तरह यह एकाग्रमन अपने सब अंतरतम रहस्य प्रकाशित कर देता है तब हम विश्वास की सच्ची बुनियाद पर पहुंचेंगे तभी हमको सही सही धर्म प्राप्ति होगी तभी आत्मा है या नहीं जीवन केवल इस सामान्य जीवित काल तक ही सीमित है अथवा अनंत काल व्यापी है और संसार में कोई ईश्वर है या नहीं यह सब हम स्वयं देख सकेंगे सब कुछ हमारे ज्ञान चक्षुओं के सामने उद्भाषित हो उठेगा राजयोग हमें यही शिक्षा देनी चाह चाहता है इसमें जितने उपदेश हैं उन सब का उद्देश्य प्रथमतः मन की एकाग्रता का साधन है इसके बाद है उसके गंभीरतम प्रदेश में कितने प्रकार के भिन्न भिन्न कार्य हो रहे हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना और तत्पश्चात उनसे साधारण सत्यों को निकालकर उनसे अपने एक सिद्धांत पर उपनीत होना इसलिए राजयोग की शिक्षा किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं है तुम्हारा धर्म चाहे जो हो तुम चाहे आस्तिक हो या नास्तिक यहूदी या बौद्ध या ईसाई इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं तुम मनुष्य हो बस यही पर्याप्त है प्रत्येक मनुष्य में धर्म तत्व का अनुसंधान करने की शक्ति है उसे उसका अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी विषय में क्यों न हो कारण पूछने का अधिकार है और इसमें ऐसी शक्ति भी है कि वह अपने भीतर से ही उन प्रश्नों के उत्तर पा सके पर हां, उसे इसके लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा